उत्पत्ति प्रकरण चौवन वर्ग सब पदार्थों की नियति मरण क्रम भोग और कर्म गुण एवं आचार के अनुसार आयु के मान का वर्णन श्रीदेवी जी ने कहा बदरे इसीलिए जो लोग तत्व ज्ञानी है अथवा जिन लोगों ने योग के अभ्यास से जन्य परम धर्म का आश्रय लिया है वे ही आतिवाहिक लोगों को प्राप्त होते है अन्य लोग नहीं आधिभौतिक देहता मिथ्या है यानी भ्रम रूप है वह की अपेक्षा सत्य यानी पुण्य के उत्कर्ष से प्राप्त आतिवाहिक रूप सत्य में कैसे स्थिति को प्राप्त हो सकती है छाया धूप में कैसे रह सकती है भाव कि जैसे धूप में छाया की स्थिति नहीं हो सकती वैसे ही आतिवाहिक रूप सत्य में आधिभतिक देहता नहीं रह सकती लीला लीला को न तो तत्व ज्ञान ही हुआ था न उसने योगाभ्यास से उत्पन्न परम धर्म का ही आश्रय अवलंबन किया था इसलिए वह केवल पति के कल्पित नगर में गई प्रबुद्ध लीला ने कहा हे hey देवी यह लीला राजा पद्म के पास चली गई ऐसा जो आपने कहा यह आपके कथनानुसार वैसा ही हो इसमें मुझे कोई अनुपत्ति नहीं दिखती जरा अपनी आंखों से देखिए यह मेरे पति प्राणों का त्याग करने लगे है इस विषय में इस समय क्या करना चाहिए यानी इसकी उपपत्ति कैसी हो कैसी है देह आदि भाव पदार्थों की जीवन सौख्य आदि तथा दुख दौर्मन्य दौर्बल्य आदि अभावों में पहले नियम कैसे आया और फिर मरण जन्म आदि से सूचित अनियम अनियम भी कैसे आ गया यदि यदि अनियमन, अनियमन, ये अनियमन ये अनियम मानोगे, तो जल का शीतलता ही स्वभाव अग्नि का उष्णता ही स्वभाव इत्यादि की सिद्धि कैसी होगी घटा आदि पदार्थों में रहने वाली सत्ता यानी भाव रूपता का नियम कैसे होगी अग्नि आदि में उष्णता और पृथ्वी आदि में स्थिरता कैसे होगी हिमादी में शीतलता कैसे होगी काल आकाश आदि की नियता कैसे होगी नित्यता कैसे होगी भाव का ग्रहण अभाव का त्याग कैसे होगा पृथ्वी आदि की स्थूलता और मन इंद्रिय आदि की सूक्ष्मता ही है इन नियमों का दर्शन कैसे होगा अपनी ऊंचाई के कारण के रहते भी तिनका झाड़ी मनुष्य आदि वस्तुओं शाल तमाल आदि वृक्षों की तुल्य अत्यंत ऊंचाई को नहीं पाती इष्ट अनिष्ट सभी जगह नियमन होने से सर्वत्र अविश्वास ही क्यों न होगा श्रीदेवी जी ने कहा भद्रे महाप्रलय होने पर जबकि सब पदार्थों का विनाश हो जाता है अनंत चिदाकाश रूपी शांत सत बुद्धि रूप ब्रह्म ही केवल रहता है पर वह जैसे स्वप्न में अंत करणा अवचिन चैतन्य सर्पता तथा आकाशगमन आदि का अनुभव करता है वैसे ही चिद्रूप होने के कारण मैं तेज का कन हूं। ऐसा समझता है, यानी शुद्ध चित्त से व्याप्त होने के कारण चमकदार सूक्ष्म भूत हूँ ऐसा समझता है वह तेज का कण रूप ब्रह्म अपने से अपने में स्थूलता को प्राप्त करता है यानी अपनी कल्पना से स्थूलता का लाभ करता है वही स्थूल यह दृश्य मात्र ब्रह्म कहा गया है जो असत्य होता हुआ भी सत्य साप्रतित होता है उक्त ब्रह्मांड के भीतर स्थित हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म सहसि चतुष्टयम् इस पूर्वोक्त स्मृति के अनुसार अंतरमुख अंतर्मुखता रूप अंश से यह मैं ब्रह्म हूँ यह जानता है और बाह्य वासना रूप दूषित अंश से प्राणियों के कर्म के अनुरूप सृष्टि के संकल्प रूप से मनोराज्य करता है वही सत्य संकल्प रूप मनोराज्य यह जगत है उस पहली सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियां जहाँ पर जैसी विकास को प्राप्त हुई वे वहां पर वैसी ही आज भी जो की त्यो निश्चल स्थित हैं। चित्त जिस जिस प्रकार से स्फूरित होता है चैतन्य भी स्वयं ही उस प्रकार से स्पूरित होता है क्योंकि आत्म चैतन्य का यह स्वभाव स्वभाव ही है कि वह स्वच्छ उपाधि में प्रतिफलित होता है इसीलिए उत्पन्न नहीं होते प्रलय काल में भी विश्व रूपी यानी विराट संपूर्ण वस्तुओं से शून्य नहीं हो सकता यदि ऐसा हो जाए तो उसमें कारणता ही नहीं रहेगी कारण की सोना कटक कंकन कुंडल रूचक, पिंडत्व आदि सब आकारों का त्याग करके कैसा रह सकता है भाव यह है कि सब आकार आकारों का उसमें अंतर्भाव है अतः वह किसी का भी त्याग नहीं कर सकता सृष्टि के आरंभ में स्वयं ही आत्म चैतन्य जैसे अपनी सत्ता से यानी शीतलता उष्णता आदि आदि रूप से अपने में हिम अग्नि आदि के आविर्भाव को प्राप्त हुआ वह वैसा ही आज तक जो गति अविचल रूप से स्थित है इसलिए मायाशबल ब्रह्म अपनी सत्ता का त्याग करे यह संभव नहीं है जब जीती है तब उसी से इस नियति का अपलाप नहीं किया जा सकता यदि दृश्य प्रपंच आकाश रूपी है तथा वह सृष्टि के आरंभ में जहाँ पर जिस रूप से आविर्भूत हुआ था वह आज भी अपनी मर्यादा से तनिक विचलित नहीं हो सकता जीवन नियम का मरण नियम से जो विपर्यास है उसके सिवा जो चित जिस प्रकार आविर्भूत हुई है वह अभ्यासवश वृढ़ प्रती होने के कारण स्वयं विचलित नहीं होती यानी जो बनी रहती है जो कुछ यह अनुभव अनुभव में आ रहा है यह चिदाकाश का ही तादृश रूप से विकास है स्वप्न में स्त्री संघ की नाई यानी स्वप्न में जैसे अंतक करणा व चैतन्य का ही तादृश आकार से स्फूर्ण होता है वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए इस प्रकार असत्य होता हुआ भी सत्य से सत्य के तुल्य प्रतीत होने वाला यह प्रातिभासिक जगत स्थित है इस प्रकार का नियति का स्वभाव है और ऐसे जीवन मरण आदि पदार्थों के अनुभव है सृष्टि के आरंभ में जो चेतन विकास परंपरा जैसे आविर्भूत हुई उसे आज तक भी कोई दूसरा टस से मस नहीं कर सका अतएव वह नियति कही जाती है सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश जिसने आकाश रूप से स्फुर को स्वीकार किया था आकाश रूपता को प्राप्त हुआ काल रूप से स्फुर का स्वीकार कर चिदाकाश ही काल रूपता को प्राप्त हुआ जल रूप से स्फुर का स्वीकार कर चिदाकाश ही ऐसे जल के रूप में स्थित हुआ जैसे कि स्वप्न में पुरुष अपने अपने में ही जलत्व को देखता है स्वप्न की नाई चीति ही तत् तत्प को प्राप्त हुई है तत्त तत रूप को प्राप्त होने पर भी वह ज्यो की त्यों बनी रहती है यानी अपने स्वरूप से चुत नहीं होती क्योंकि चित्त के चमत्कार की, यानी माया के चातुर्य से यह प्रपंच असत्य होता हुआ ही अपने में सत्यता की बुद्धि उत्पन्न कराता है जैसे स्वप्न संकल्प और ध्यान में असत वस्तु को ही अंतकरण अपनी कल्पना से जानता है वैसे ही आकाशत्व जलत्व पृथ्वीत्व अग्नित्व और वायुत्व भी असत है चिति स्वयं अपनी कल्पना से इसका अनुभव करती है मरण के बाद यानी मरने तक जिनका फल प्राप्त है उन कर्मों के प्रतिबंधक होने के कारण उस देह के संचित कर्म फल देने में समर्थ नहीं होते मरने पर प्रतिबंधक के हट जाने से वे फल उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं यह सूचित करने के लिए मरणांतर कहा गया है मरण के बाद कर्म फलों के अनुभव का क्रम सुनो इसके सुनने से तुम्हारे सब संदेह मिट जाएंगे और तुम्हारे मुंह से लोक में प्रसिद्ध होकर यह और लोगों में आस्तिक बुद्धि उत्पन्न करने करके मरने मरने पर उनके लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा पहली सृष्टि में सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग में पुरुषों की क्रमशः 400, 300, 200 और 100 वर्ष की जो आयु स्थिर हुई थी उसके न्यून अधिक होने में भी अवान्तर नियम सुनो आयु के निमित्त भूत अपने कर्मों की देश काल अनुष्ठान और द्रव्य की अशुद्धि और शुद्धि तथा न्यूनता और अधिकता मनुष्यों की आयु में कारण है आयु के हेतु हेतुभूत कर्मों में देश आदि की अशुद्धि से वैगुण्य आने से फल की न्यून, न्यूनता होती है और देश आदि की अधिक शुद्धि से अधिक फल होता है यह भाव है अपने कर्म रूप धर्म हास होने पर मनुष्यों की आयु क्षीण होती है स्वकर्म धर्म की वृद्धि होने पर बढ़ती है स्वकर्म धर्म का शास्त्रानुसार यानी जितना शास्त्र में कहा गया है उतना ही अनुष्ठान होने पर उसमें कमी बेशी न करने पर सम ही उस युग में जितनी नियत है उतनी ही रहती है बाल्यावस्था में मृत्यु देने वाले कर्मों से देही बाल्यावस्था में ही मर जाता है युवावस्था में मृत्यु देने वाले कर्मों से युवावस्था में मर जाता है और वृद्धावस्था में मृत्यु देने वाले कर्मों से वृद्ध होकर मरता है जो पुरुष शास्त्र में जैसा कहा गया है उसका उल्लंघन किए बिना आरंभ किए किए गए अपने धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्यात्मा शास्त्र में वर्णित पूर्ण आयु होता है इस प्रकार अपने कर्मो के अनुसार जीव अंत्य दशा को प्राप्त होता है आयु की समाप्ति को प्राप्त हुए पुरुष को मर्म को पीड़ा पहुंचाने वाली वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है प्रभु दलीला ने कहा हे चंद्रमुखी देवी मुझसे आप संक्षेप संक्षेप से मरण का वृत्तांत कहिए। क्या मरण सुखरूप है अथवा दुख रूप है और मरने के बाद क्या होता है लीला के पूछने का मतलब यह है कि पूर्व पूर्व वर्णित तो मरण दुख सबको समान होता है या किसी को सुख भी होता है और मरने के बाद क्या सबकी एक सी गति होती है या योगियों की विशिष्ट गति होती है श्री देवी जी ने कहा भद्रे मुखु यानी मरने की इच्छुक पुरुष तीन प्रकार के होते हैं मूर्ख धारणा का यानी नाभि में हृदय में कंठ में बोहों के बीच में और ब्रह्मरंद्र में नियत अवधि तक प्राण और मन को मन के निरोध का अभ्यास वाला तथा युक्तिमान यानी जिसे अपनी इच्छा के अनुसार उत्क्रमण में परकाया प्रवेश में अपने अभिष्ट लोक की प्राप्ति के मार्गभूत नाड़ी द्वारा विशेष प्रकार से निकलने और प्रवेश करने में निपुणता का अभ्यास हो गया हो उनमें बिचला धारणा धारणानिष्ट पुरुष क्रम से युक्ति का अभ्यास कर देह का त्याग कर देह के अंत में सुख जाता है युक्तिमान पुरुष वैसा ही रहकर सुख को प्राप्त होता है और जिस पुरुष को न तो धारणा का अभ्यास है और न युक्ति ही उसके पास है ऐसा मूर्ख पुरुष विवश होकर दुख को ही प्राप्त होता है वासना के आवेश पराधीन चित्त हुआ अतए विषयों का ही चिंतन करने वाला पुरुष कटे हुए कमल की नाई अत्यंत दीनता को प्राप्त होता है जिसकी बुद्धी, जिसकी बुद्धि बुद्धि शास्त्रों शास्त्रों के शास्त्रों से संस्कृत नहीं है और जो असज्जनों की संगति करता है वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए पुरुष की नाई अंतर्दाह का अनुभव करता है उस अविवेकी कांठ जब कफ से घर, घर शब्द करता है और दृष्टि तथा वर्ण विरूप हो जाते है तब वह बड़ा दयनीय होता है वह परम अंधकार को प्राप्त होकर प्रकाश से वंचित रहता है क्योंकि दिन में उसके लिए तारे उगे रहते हैं उसका आकाश अत्यंत तिमरा रहता है उसके चारों ओर दसों दिशाओं में मेघ व्याप्त रहते हैं। मर्म पीड़ा से वह व्याप्त रहता है उसकी दृष्टि चक्कर खाती रहती है पृथ्वी उसके लिए आकाश बन जाती है आकाश पृथ्वी बन जाती है दिशाएं उसे घूमती हुई प्रतीत होती है समुद्र में बहाया जाता हुआ सा आकाश में ले जाया जाता हुआ सा, अंधे कोए में गिराया, गिरा, गिरा हुआ सा, शीला के अंदर घुसाया हुआ सा प्रबल निद्रा को प्राप्त होता हुआ सा प्राधीन रहता है अपने दुखों को कहने की इच्छा होने पर भी वाणी का स्तंभ हो जाने से उसके मुंह से अक्षर नहीं निकलते वह हृदय में काटा हुआ सा आकाश मार्ग से गिरता हुआ सा प्रबल आंधी में डाला हुआ सा तेज दौड़ने वाले रथ में बैठा हुआ सा ही हिमशिला की नाई गलता हुआ सा अपने को उदाहरण बनाकर लोगों में संसार दुख का व्याख्यान करता हुआ सा पत्थर को फेंकने के यंत्र से घुमाया हुआ सा वायु यंत्र में रखा हुआ सा सामी यंत्र यानी चरखी आदि में घुमाया हुआ सा रस्सी से खींचा हुआ सा जल की भोरी में घुमा घूमता हुआ सा शास्त्र यानी आर आदि में में रखा हुआ सा तृष्णा की नाई जलाया हुआ जाता हुआ सा बह रहे पर्जन्य वायु में बैठकर जल प्रवाह के साथ समुद्र में गिरता हुआ सा चक्रावर्त रूप असीम आकाश रूप छिद्र में गिरता हुआ सा पृथ्वी की विपर्यास दशा का अनुभव करता हुआ सा स्थित होता है निरंतर चारों ओर से नीचे गिरते हुए और ऊपर उछलते हुए समुद्र की नाई अस्थिर रहता है निश्वास के शब्द के श्रवण से उसके सभी इंद्रिय रूपी व्रण उद्भ्रांत हो जाते हैं जैसे सूर्य के अस्त होने पर मंद मंद प्रकाश वाली दिशाए काली हो जाती हैं, वैसे ही उसकी संपूर्ण इंद्रियों की शक्तियाँ धुंध दुन, धुंधुली पड़ जाती है यानी उनकी तत्त विषयों को ग्रहण करने की शक्ति मंद पड़ जाती है जैसे पश्चिम संध्या के यानी सायंकाल की संध्या के बाद नष्ट हुई नेत्र शक्ति आठों दिशाओं में पूर्वापर को नहीं जानती वैसे ही क्षीणता को प्राप्त हुई उसकी स्मृति पूर्वापर को नहीं जानती उसका मन मोह होने के कारण कल्पना शक्ति का त्याग करता है इसलिए अविवेक वश महामोह में गिरता है जब देही अल्प मूर्छा को प्राप्त होता है तब उसके प्राण अंग प्रत्यंग को नहीं थामते जब वह प्राणों को भी नहीं चला सकता तब वह गाढ़ मूर्छा को प्राप्त होता है मोह यानी अपने स्वरूप का परिचय न रहना संवेदन यानी विषय वासनाएं और भ्रम यानी अन्यथा ज्ञान ये सब ये, ये जब एक दूसरे से पुष्ट होते हैं, तब इनसे जीव पाषाणता को यानी पाषाण की नाई जडता को प्राप्त होता है यह नियम आदि सृष्टि से चला आ रहा है प्रबुद्ध लीला ने कहा हे देवी सिर हाथ चरण मल मूत्र के द्वार नाभि और हृदय इन आठ अंगों से युक्त यह देह भी पीड़ा मोह मूर्छा भ्रम व्यादि और अचेतनता को अचेतनता को क्यों प्राप्त होता है श्री देवी जी ने कहा भद्रे ईश्वर ने जिनमें क्रिया शक्ति की प्रधानता है इस प्रकार संकल्प रूप कर्म का विधान किया है वह यह यह कि इस समय में यानी बाल्यावस्था में युवावस्था में और वृद्धावस्था में इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का दुख मुझसे अभिन्न जीव को हो वह मुझे प्राप्त हो इस अपने संकल्प के स्वभाव से उत्पन्न दुख को स्वयं ही जीव रूप से देहादि उपाधि में अपने चित्त के स्वभाव से कल्पित वृक्षों के झुरमुटकीनाई प्रवेश कर उसका भोग करता है उसके दुख भोग में दूसरा कारण नहीं है जब नाड़िया पीड़ावश हुए संकोच विकास से खाए और पिए गए पदार्थों के रस को विषमता के साथ ग्रहण करती है तब समान नाम का वायु खाए पिए गए पदार्थों के रस के समीकरण रूप अपने काम को छोड़ देता है जब नाड़ियों में प्रविष्ट वायु बाहर नहीं आता आते और बाहर निकले हुए वायु उनमें प्रवेश नहीं करते तब नाड़ियों के व्यापार के रुकने पर पुरुष नाड़ी शून्य हो जाता है अतएव चक्षु आदि का स्पंदन न होने से स्मरण भी भीतर रहता है इंद्रिय ज्ञान नहीं रहता जब वायु न तो प्रवेश ही करता है और न बाहर ही निकलता है तब शरीर की नाड़ियों से शून्य हो जाने के कारण पुरुष मृत कहलाता है मुझे इतने काल में नाश को प्राप्त होना चाहिए इस प्रकार की पूर्व जन्म के संकल्प से युक्त और नियति द्वारा प्रेरित जो संवित है वह भी नाश को प्राप्त हो जाती है इस प्रकार का जो मैं हूँ मुझे इस स्थान में इस प्रकार जन्म लेना होगा इस आकार वाली आदि सृष्टि में उत्पन्न हुई सत्य संकल्प के संस्कार से युक्त माया कभी भी नाश को नहीं प्राप्त होती मुक्ति होने पर काल के साथ ही उसकी भी निवृत्ति होती है उसके पूर्व नहीं यह भाव है संवित का वेदन यानि स्वभाव व्यतिरेक रहित का वेदन यानि स्वभाव रहित है इसलिए जन्म और मरण स्वभाव समवती से पृथक नहीं है यानी जब तक अभिधक आभ, जीव चैतन्य रहेगा तब तक जन्म और मरण से छुटकारा नहीं है वे उसके स्वभाव रूप ही है हां मुक्ति होने पर काल के साथ ही उनसे छुटकारा होता है जैसे नदी में जल कभी आवर्त युक्त यानी अस्थिर अतएव मैला होता है और कभी स्थिर अतएव निर्मल हो जाता है वैसे ही यह चेतन यानी सांसारिक जीव भी कभी सौम्य यानी निर्मल और कभी राग द्वेष आदि से कलुषित हो जाता है जैसे लंबी दूब आदि की लताओं के बीच बीच में होती हैं, वैसे ही चेतन सत्ता के मध्य में जन्म और मरण होते हैं ऊपर जिसका वर्णन किया है वह सब भ्रांति दृष्टि है परमार्थ दृष्टि तो यह है की चेतन पुरुष न तो कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है क्योंकि श्रुति ने कहा है न जायते तो और न मरता है के ब्रह्म के तुल्य इसे, यानी जन्म मरण आदि को देखता है। चेतन मात, चेतना मात्र ही तो पुरुष है वह कब और कहा नष्ट हो सकता है यदि पुरुष को चेतन से अतिरिक्त मानो तो बताओ क्या देह बताओ क्या देह पुरुष होगा या प्राण पुरुष होगा या इंद्रिया पुरुष होगी अथवा मन पुरुष होगा या बुद्धि अहंकार चित्त पुरुष होंगे या उनके अधिष्ठाता देवता पुरुष होंगे अथवा अविद्या पुरुष होगी। इन सभी पक्षों में पुरुष रूप से माने गए देह आदि जड़ों द्वारा चेतन रूप पुरुष से जन्य प्रकाश प्रकाश से होने वाले संपूर्ण व्यवहार न हो सकेंगे अतएव चेतना मात्र ही पुरुष है यह पक्ष अटल रहा इतना संसार बीत गया आज तक चेतन को मरा हुआ किसने देखा जरा उसका नाम तो जरा उसका नाम तो बतलाइए है या दूसरी देह की प्राप्ति है यदि उसका मरण विनाश है तो वह अपने आप होता है या दूसरे से प्रथम पक्ष तो बन, बन नहीं सकता क्योंकि विनाश विरोधी विरोधी करता करता है अपने में अपना विरोध कैसे दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता क्योंकि असंग चेतना का दूसरे से विनाश हो ही नहीं सकता यदि चेतन का मरण अन्य देह की प्राप्ति है तो वह भी कोई मरण है तो वह भी कोई मरण है देह तो लाखों मरते हैं और चेतन जो कांतियों अविनाशी बना रहता है प्रत्येक देह में भिन्न भिन्न चेतन है इसमें कोई प्रमाण नहीं है प्रत्युत एको देव सर्वभूतेशु गुढ़ इस शुरुती रूप प्रमाण से सब देहों में एक एक ही चेतन चेतन है, है। वह वह सिद्ध होता यदि मर जाए जाएगी तो समष्टि और विष्टि के चित्त के मर जाने पर चित्त मात्र रूप जगत की उपा, उपादान शून्य उपादान शून्य सत्ता नहीं रह सकती इसलिए एक के मरने पर यहाँ सब भूतों की मृत्यु रूप दोष अनिष्ट नहीं होगा क्या जिसका यानी जन्म मरण का जीव अनुभव करता है वह केवल वासना का चमत्कार है उसी के यानी वासना चमत्कार के ही जीवन और मरण दो नाम रख दिए हैं। इस प्रकार न तो कोई मरता है और न कोई पैदा होता है केवल जीव अपनी वासना रूपी जलभौरी के गड्ढे में गिरता है दृश्य का सर्वथा असंभव होने से यह वासना है ही नहीं इस प्रकार के विचार से दृढ़ ज्ञाता अवश्य नष्ट हो हो जाता है। हो जाता है, है। वैराग्यादि साधनों से संपन्न अधिकारी जीव गुरु मुख से श्रवणादि के अभ्यास से प्रतीत हो रहे जगत प्रपंच को यह परमार्थ रूप से उदित नहीं हुआ है यो तत्वज्ञान से देखकर मूल की यानी अज्ञान की कटने से सर्वथा द्वैत वासना से शून्य होकर विमुक्त हो जाता है यो विमुक्त आत्म स्वरूप ही यहाँ परमार्थ वस्तु है उससे अतिरिक्त सब असत है चौवन सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण पचपन सर्ग आदि सृष्टि से लेकर जीव की विचित्र संसार गतियों का तथा जीव कर्मानुसारी ईश्वर की स्थिति का वर्णन प्रबुद्ध लीला ने कहा हे देवेशी जैसे जंतु यानी प्राणी मरता है और जैसे फिर पैदा होता है उसी को यानी पूर्व पूर्वकथित को ही फिर आप मुझसे विस्तार से कहिए उसका परिणाम यह होगा कि बार बार सुनने से वैराग्य बढ़ेगा और उससे ज्ञान की वृद्धि होगी श्री देवी जी ने कहा भद्रे नाड़ियों की गति रुक जाने पर जबकि प्राणी प्राण वायुओं की, -प्रान की विसं यानी चलन स्वभाव से विपरीत स्थिति गोध को प्राप्त होता है तब उसकी चेतना शक्ति अंतकरण रूप उपाधि का लय हो जाने से शांतसी हो जाती है चेतन मल मल के संपर्क से रहित तथा नित्य है न तो उसका उदय होता है और न विनाश भचर अचर सब जीवों में, तब यह देह जिसका दूसरा नाम जड़ है मृत कहलाती है जब यह देह मुर्दा बन जाती है प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में लीन हो जाती जाता है तब वासना रहित चेतन आत्म तत्व में लीन हो जाता है यानी प्राण तेज के साथ प्राज्ञ आत्मा में लीन हो जाते हैं। उपाधि का विनाश होने पर जीव भी वासनाओं के साथ परमात्म रूप से स्थित हो जाता है पुनर्जन्म में बीजभूत वासना से युक्त सूक्ष्म यानी अनुपरिचिन उसका नाम जीव कहा जाता है वस्तुतः जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है अतएव वासनावश उसको अपने स्थान में ही परलोक गमन आदि का भ्रम होता है वास्तव में उसका परलोक गमन आदि नहीं होता। इस आशय से गय का स्मरण कराते हैं। वह वही पर राजा पद्म के शवागार में मंडपाकाश में ही रहता है देह के मरण से ही लौकिक व्यवहार करने वाले लोग उसे प्रेत कहते हैं चेतन वासनाओं से युक्त होकर पुष्प आदि की सुगंध से मिले हुए वायु के समान रहता है इस यानी पूर्वजन्म के देह आदि दृश्य का त्याग कर अन्य देह आदि के दर्शन में जब रहता है तब वह जीव स्वप्न की नाई तथा मनोरथ की नाई स्वयं ही परलोक गमन परलोक वहां के भोग्य आदि वासनामय नाना आकारों को धारण करता है उसी प्रदेश के अंदर पूर्व जन्म की नाई जब उसे स्मृति होती है कि है तभी मरण काल की मूर्छा के बाद अन्य शरीर को देखता है आत्मा में विपुल एक आकाश अथवा आकाश और पृथ्वी दोनों ही या करोड़ों लाख ब्रह्मांड एक साथ एक ही समय समा सकते हैं। फिर आत्मा में इस संपूर्ण प्रपंच का संभव क्यों नहीं होगा अर्थात अवश्य है ही क्योंकि आत्मा असीम है और माया अघटित घटना में पटु है ऐसी स्थिति में आत्मस्वरूप का विचार कर अत्यल्प प्रदेश में भी अन्य लोक का यानी परलोक आदि का समावेश कहा गया है केवल उसी प्रदेश में अभिप्राय से नहीं कहा है हे सुंदरी प्रेत छह प्रकार के होते है उनके आगे कहे जाने वाले भेद को सुनो साधारण पापी मध्यम पापी और बड़े भारी पापी साधारण धर्म वाले मध्यम धर्म वाले तथा उत्तम धर्म वाले इनमें से प्रत्येक में किसी के दो भेद होते हैं और किसी के तीन भेद होते हैं कोई बड़ा भारी पात की एक वर्ष तक मरण मूर्छा का अनुभव करता है पत्थर के मध्य की नाई ठोस और मूढ़ रहता है बहुत समय के बाद चेतना को प्राप्त होकर चिरकाल तक वासना रूपी नायिका के उधर से उत्पन्न होकर कभी नष्ट न होने वाले नारकीय दुख का भोग कर एक दुख के बाद दूसरे दुख को प्राप्त होता हुआ वह महापापी सैकड़ों योनियों को खूब भोग कर कभी संसार रूपी स्वप्न में शांति को प्राप्त होता है यानी महापापों के फल की समाप्ति को प्राप्त होता है यानी उसके पाप फलों का अंत होता है अथवा वे मृत्यु मोह के अंत में सैकड़ों जड़ दुखों से व्याकुल वृक्षादि योनियों का जो कि उसके हृदय में स्थित है भोग करते हैं और फिर नरक में अपने अपनी वासनाओं के अनुरूप विविध दुखों का अनुभव कर चिरकाल तक भूतल में विविध योनियों में उत्पन्न होते हैं जो मध्यम पापी है वह मरण मूर्छा के मरण मूर्छा के पश्चात पत्थर के उदर उदर की यानी मध्य भाग की नाई घनी मूर्छा का कुछ काल तक अनुभव करता है तदुपरांत जब उसे चेतना प्राप्त होती है तब तो वह कुछ काल में या उसी समय तिर्यग आदि क्रम से योनियों को भोगकर संसार में प्राप्त होता है कोई साधारण पापी मरते हैं मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अभी कल मनुष्य शरीर का अनुभव करता है क्योंकि पुण्य और पापों से मनुष्य लोक को प्राप्त होता है ऐसी श्रुति है वह स्वप्न की नाई और मनोरथ की नाई वैसा अनुभव करता है और उसी क्षण में उसी की स्मृतियां जैसा कि पहले कहा गया है उदित होती है जो सर्वश्रेष्ठ है, वे महापुण्या पुण्यवासना के बाद वासना के उदय से स्वर्ग लोक विद्याधर लोक का सुख भोगते हैं। महापुण्य के फल के उपभोग के बाद थोड़ा बहुत पाप कर्म यदि हो तो उसके अनुरूप फल को इलावृत्त किम पुरुष आदि खंडों में भोग कर मनुष्य लोक में सज्जनों के धनवान घर में जन्म लेते हैं जो मध्यम धर्मात्मा है वे मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से वेष्टित होकर भांति भाती के वृक्ष लता और पल्लवों से व्याप्त नंदन वन चैत्ररथ आदि दिव्य उद्यानों में किन्नर किम पुरुष यक्ष आदि के शरीर से जाते हैं वहाँ पर अपने पुण्य कर्मों का सुंदर फल भोग कर वायु वृष्टि आदि से पृथ्वी में धान गेहू जौ आदि में प्रवेश पूर्वक अन्न बनकर ब्राह्मण आदि के हृदय में प्रवेश कर वीर रूप से स्त्रियों के गर्भ में प्राप्त होते है प्रेत अपनी वासना के अनुसार मरण मूर्छा के अंत में अपने हृदय में इस अवस्था का क्रम से और क्रम के बिना भी अनुभव करता है प्रेत पहले हम लोग मरे प्रेत पहले हम लोग मरे तदनंतर दाह दशाह कृत्य आदि के क्रम से हम लोगों का शरीर बना यह जानते हैं इसे फिर से दोहराते हैं प्रेत पहले हम लोग मरे तदनंतर दाह दशाह कृत्य आदि के क्रम से हम लोगों का शरीर बना यह जानते हैं तदनंतर वे जानते हैं कि हाथों में काल पाश लिए हुए ये यमदूत है इन यमदूतों द्वारा ले जाया जे, ले जाया जा रहा है रहा मैं जो की पाथे श्राद्ध आदि से तृप्त किया गया हूँ एक वर्ष में यमपुरी को जाता हूँ उनमें से जो महापुण्यवान होते हैं, वे बड़े मनोहर देवलोक के विमान और उद्यानों को ये हमारे कर्मों कर्मों से बार बार प्राप्त होते हैं ऐसा जानते हैं। महापापी पुरुष बर्फ की चट्टाने कांटे, गड्ढे और तलवार की नाई तीक्षण पत्तों से भरपूर वन जो कि हमारे दुष्कर्मों से उत्पन्न है हमें प्राप्त हो रहे हैं ऐसा जानते है मध्यम पुण्य वाले पुरुष जानते हैं कि यह मार्ग जिसमें बड़े आनंद के साथ पैदल चला जा सकता है ठंडी और हरी हरी दूब जमी है मन भावनी छाया से युक्त है और स्थान स्थान पर बावड़िया बनी हैं, मेरे सामने स्थित है मध्यम पापी जनों को यह अनुभव होता है कि यह मैं यमपुरी में आ पहुँचा ये सर्वलोक प्रसिद्ध यमराज है और यहाँ चित्र आदि ने मेरे कर्मो का विचार किया जैसे प्रतीत होते हैं वैसे ही स्थित यानी सत्य से सब घट पट आदि पदार्थ और उनकी तत्त अर्थ क्रिया से दैदिप्यमान विशाल संसार भाग प्रत्येकों को प्राप्त होता है आकाश की नाई स्वरूप रहित आकाश की नाई स्वरूप रहित में स्थित जगत प्रपंच जिसमें लंबे देश लंबे काल और लंबी क्रियाओं की प्रतीति होती है कुछ भी नहीं है किंतु संपूर्ण अध्यारोपों से शून्य आत्मा ही है मुझे यमराज ने अपने कर्मों के फलों का भोग करने के लिए इस दिशा में जाने की आज्ञा दी है इसलिए यम सभा से मैं शीघ्र भोगों से युक्त स्वर्ग में जाता हूँ या नरक में ही जाता हूँ यमराज ने जिस स्वर्ग का भोग करने के लिए मुझे आज्ञा दी थी उस स्वर्ग का मैंने भोग कर लिया है अथवा यमराज ने जिस नरक का भोग करने के लिए मुझे आदेश दिया था उसका मैंने भोग कर लिया है यम निर्दिष्ट ये पशु आदि योनिया मैंने भोग ली हैं इस समय मैं मनुष्य संसार में आविर्भूत होता हूँ यह मैं कभी धान का अंकुर हुआ फिर बढ़कर पौधा हुआ पत्ते लगे गाभ हुआ धान की बाल हुआ इस क्रम से बीज बन कर रहा विष्यल में प्राप्त होने वाले मनुष्य शरीर में श्रुति पुराण आदि से उत्पन्न बोध से उसे अपने भाव का होता है, यानी व्रीहादि भाव यानी धान के अंकुर आदि होना इसका अनुभव इसका परिज्ञान होता है उस अवस्था में शरीर न होने से उसकी इंद्रियां और अंतकरणित रहता है उसी अवस्था में अवस्था में वह पिता के शरीर में भुक्त अन्न द्वारा प्रवेश कर वीर्य बनता है तदुपरांत वह माता के उदर में गर्भ बनता है अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख सौभाग्य आरोग्य और सुंदर स्वभाव से युक्त अथवा दुख दुर्भाग्य रोग तथा विषम स्वभाव से युक्त मनोहर आकृति वाला बालक होता है तदुपरांत वह चंद्रमा के समान घटने बढ़ने वाले चंचल और मनोहर तथा यानी नारी परायण का अनुभव करता है। फिर कमल के मुँह में गिरे हुए तुषार रूपी वज्र की नाई पुढ़ापे का अनुभव करता है यानी जैसे कमल के ऊपर तुषार रूपी वज्र गिर उसे मुरझा देता है वैसे ही बुढ़ापे से जर्जर हो जाता है उसका उसका इतने में छुटकारा नहीं होता उसके बाद भी व्याधि रूपी मरण का अनुभव करता है फिर वह मरण जनित मूर्छा को प्राप्त होता है तदनंतर बंधुओं द्वारा दिए गए पिंडों से स्वप्न के समान प्राप्त देह ग्रहण का अनुभव करता है फिर वह पूर्वोक्त रीति के अनुसार यमलोक में जाता है फिर वैसे ही विविध योनियों की प्राप्ति में भ्रम क्रम का पुनः पुनः अनुभव करता है आकाश में आकाश रूपी जीव इस प्रकार के वेगवान परिवर्तन का मोक्ष होने तक पुनः पुनः अनुभव करता है प्रबुद्ध लीला ने देवी आदि सृष्टि में जैसे यह भ्रम होता है वैसा मुझसे कृपा पूर्वक पुनः कहिए जिससे कि मेरे बोध की वृद्धि हो देवी जी ने कहा पर्वत परमार्थ घन चैतन्य है वृक्ष परमार्थ गन है, परमार्थ पृथ्वी पर और आकाश परमाघ घन है स्वरूप होने के कारण उस चिदात्मा परमेश्वर का जहां पर जैसा विवर्त होता है परमाकाश शुद्ध स्वरूप भर ही वहा वहा वहा वहां वहा पर हम लोगों की दृष्टि से स्वप्न की कल्पना करने वाले पुरुष की नाई जीव समष्टि रूप आदि प्रजापति बनकर सृष्टि करने योग्य पदार्थों के संकल्प रूप से जैसे भी आदि लोक रूप विवर्त से स्फुरित हुआ वैसे ही आज भी आज भी व्यवस्था जो कि की है। संकल्प जनित स्फुर रूप पदार्थों का पहला विवर्त बिंब रूप ठहरा उससे जो प्रतिबिंब हुआ वह आज भी वैसा ही स्थित है देहों का जो छिद्र स्थान है उसमें प्रविष्ट हुआ वायु शरीरों में चेष्टा उत्पन्न करता है उससे यह, यह जीता है ऐसा कहा जाता है सृष्टि से आदि में ही जंगम प्राणियों में इस प्रकार की यह स्थिति उत्पन्न हुई इसी कारण चेतना होते हुए भी वृक्ष आदि चेष्टा शून्य है भाव यह की उनमें छिद्र नहीं है अतएव वायु उनमें प्रविष्ट हो चेष्टा उत्पन्न नहीं करता इसीलिए वे चेतन हुए, होते हुए भी निचेष्ट है यह चिदाकाश ही यानी ईश्वर ही प्रतिबिंब होकर आविर्भूत औपाधिक जीव विभाग को करता है वही अंश संवित होता है शेष अध्यारूपित है वह चेतन नहीं है किन्तु अचेतन ही है बुद्धि में प्रविष्ट हुआ चिदाकाश बुद्धि के लिए मनुष्य शरीर रूप दूसरे उपाधि नगर में प्रविष्ट होकर अपने में बुद्धि को चक्षु आदि के गोलक में पहुंचाता हुआ चाक्षुष आदि बुद्धि वृत्तियों द्वारा बाह्य पदार्थों का अनुभव करता है संपूर्ण इंद्रियां स्वयं ही चेतन जीवभूत नहीं है क्योंकि चैतन्य में अध्यारोप मात्र से कोई चेतन नहीं होता यदि ऐसा माना जाए तो घट आदि पदार्थों को भी चेतन मानना होगा आकाश शून्यता शक्ति से युक्त होकर स्थित है पृथ्वी सब पदार्थों को धारण करने की शक्ति से स्थित है जल सब पदार्थों को तर करने की शक्ति से युक्त है तात्पर्य यह कि चिटी शक्ति स्वेच्छा से जिसका जैसा संकल्प करती है वह अपने शरीर को वैसा ही जानता है इस प्रकार सर्वात्मक चेतन ही जंगम रूप से जंगम का यानी चर का और स्थावर रूप से स्थावर का यानी अचर का संकल्प करता हुआ सबके स्वरूप से स्थित है इसीलिए जो जो जंगम जगत है उसको उसने अपने संकल्प के अनुसार जैसा जाना वैसा ही वह आज तक स्थित है जिन वृक्ष शीला पेड़ पौधों तृण आदि को स्थावर रूप से जड़ जाना वे आज भी वैसे ही स्थित है न तो जड़ को पृथक है और न चेतन ही है। इस नकार तत्पदार्थ का भेद नहीं है यह भाव है इन पदार्थों में उत्पत्ति स्थिति और नाश में भेद नहीं है क्योंकि जो वस्तु असत्य है उसमें भेद कैसा जो अंतकरण में स्थित संवित है उन्हीं के वृक्षों के पर्वतों के जाड्य नाम और रूप आदि भेदों की रचना की है ऐसा यतार्थ स्थिति है तत्त पदार्थों के भीतर स्थित प्रत्यक चैतन्य में अध्यस्त बुद्धि की कल्पना से ही यह स्थावर जंगम आदि या जाड्य नाम रूप आदि भेद होते है यह भाव है प्रत्यक चैतन्य ही उत स्थावर आदि बुद्धि में मैं स्टावर हूँ यो व्यक्ति व्यवस्थित रूप से अंदर रहने के कारण हम जंगम पदार्थों से भिन्न स्थावर है इस कथन और अभिमान के विषय होकर अन्य संकेतों से स्थित है, यानी प्रत्येक चैतन्य ही मैं स्थावर हूँ इस वासना से स्थावर नाम और अभिमान को प्राप्त है अपने अपनी आंतरिक संबित ही बुद्धि का रूप धारण करती है वह बुद्धि ही तत्त तत क्रूम कीट पतंग आदि विविध अर्थ और उनके वाचक शब्दों की कल्पना के भेद रूप से स्थित है जैसे उत्तर सागर की तीर में निवास करने वाले लोग दक्षिण सागर के किनारे पर रहने वाले लोगों के विषय में कुछ नहीं जान सकते वैसे ही प्रत्यक्ष चैतन्य के बिना किसी भी पदार्थ में सत्ता और स्फूर्ति नहीं आ सकती ये सब संविद रूप ही है उससे भिन्न नहीं है जैसे दक्षिण सागर और उत्तर सागर की जनता का दृष्टान्त दिया गया है वैसे ही सब स्थावर और जंगम पदार्थ अपने प्रत्यक्ष अनुभव में लीन है अतएव वे अन्य की बुद्धि से कल्पित पदार्थों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते जब वे परस्पर एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तब उन्हें आपस में संकेत की आवश्यकता पड़ती है जैसे पत्थर के मध्य में उत्पन्न हुए मेढक और पत्थर से बाहर स्थित मेढक एक दूसरे की कल्पना में असत और जड़ है वैसे परस्पर स्थावर पदार्थों में भी समझना चाहिए जैसा यह दृष्टांत है वैसे ही प्रलय काल में माया में लीन सर्वात्मक और सर्वगत समष्टि चित्त जो कि जगत की सूक्ष्म का रूप है सर्व प्रत्यक रूप से सृष्टि से सृष्टि के आरंभ में जिस प्रकार स्फुरित हुआ वह आज भी जैसा का तैसा स्थित है जो स्पंदन रूप से स्फुरीत हुआ वह वायु है और वह आज भी यहाँ पर स्थित है जो छिद्र रूप से स्फुरत हुआ वह आ, वहां आकाश है उसमें स्पन्द रूप सर्वक्रिया शक्ति स्वरूप वायु स्थित है उक्त वायु से सब पदार्थ की चेष्टाएं ऐसी होती है जैसे कि सूखे हुए तिनके पत्ते आदि पदार्थ में पदार्थों में वायु से कंपन होता है चित्त तो परमार्थ रूप से स्थावर और जंगम दोनों में स्थित है पर जंगम में वायु से स्पंदन होते हैं और स्थावर में नहीं होते भ्रांतिमय विश्व में इस प्रकार के चेष्टा युक्त या चेष्टा शून्य सब पदार्थ सृष्टि के आदि से संवित में किरणों की नाई स्फूरित हुए थे वे आज भी वैसे ही स्थित है संपूर्ण पदार्थ स्वभाव के विलास संपूर्ण संपूर्ण पदार्थ, पदार्थ के विलास और असत्य होने पर भी जैसे सत्य से प्रतीत होते है वह सब मैंने तुमसे कह दिया है देखो मैं समझती हूँ की यह राजा विदुरत मरकर फूलों की माला से आच्छादित शवभूत राजा पद्म के हृदय में स्थित पद्म में प्रवेश करने की इच्छा से जाता है प्रभु दलीला ने कहा हे hey देवी किस मार्ग से यह शव मंडप में जाता है इसको देखती हुई, देखती हुई ही हम दोनों शीघ्र जावे श्री देवी जी ने कहा भद्रे पद्म शरीर में अहम वासनारूप अंतकरण में स्थित मार्ग का अवलंबन कर यह चिन्मय मई दूसरे लोक में जाता हूँ ऐसी भावना से जाता है जिस मार्ग से जाना तुम्हें सहमत हो उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं। एक दूसरे की इच्छा का स्नेह का संबंध हेतु नहीं होता श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ राजा की पुत्री लीला के विशुद्ध हृदय में परमात दृष्टि रूप आत्म तत्व के पूर्वोक्त कथा द्वारा सब संतापो के निवृत्त होने पर विबोध रूप सूर्य के आविर्भूत होने पर राजा विधुर चित्त के परमात्मा चित्त परमात्मा में विलीन होने से जड़ यानी मरण के लिए मूर्चित हो गया समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण छप्पनवा सर्ग राजा विदुरथ का वासना में यमपुरी में गमन लीला और सरस्वती देवी जी द्वारा उसका अनुगमन और पूर्व शरीर की प्राप्ति का वर्णन श्री वशिष्ट जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी इस बीच में राजा विद के नेत्र स्पंदन स्पंद शून्य हो गए थे ओठ गए और सफेद हो गए थे तथा संपूर्ण इंद्रियों के होने पर केवल एक तनिक प्राण ही उसके शरीर में अवशिष्ट रह गया था उसकी कांति पुराने पत्ते के समान पीली पड़ गई थी और मुख की छवि नष्ट हो गई थी तथा भबरे की ध्वनि ध्वनि के तुल्य श्वास ध्वनि से मुखरी तथा <laughs> मरण मूर्छा रूपी महानंद कु में उसका मन डूब गया था उसकी नेत्र आदि संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियां अंदर लीन हो गई थी वह चेतना शून्य था चित्रलिखित पुरुष की नाई उसका केवल आकार ही शेष रह गया था पत्थर में कुदी हुई मूर्ति की नाई उसके संपूर्ण वयव निचेष्ट थे बहुत क्या कहे जैसे आकाश में उड़ने वाला पक्षी गिरने वाले अपने निवास भूत वृक्ष को छोड़ देता है वैसे ही प्राण ने उत्क्रमण करने के लिए अवलंबित जैसे घ्राण वृत्ति से उपहित संवित वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है वैसे ही दिव्य दृष्टि वाली उन दोनों देवियों ने आकाश में गए हुए उस जीव को देखा वह जीव संवित गगन में आतिवाहिक अति वाहिक प्राणवायु से मिलकर वासना के वशवर्ती होकर आकाश में दूर जाने लगी तदुपरांत उन दोनों स्त्रियों ने जैसे वायु में मिले हुए सुगंधलेष का अनुगमन करती है वैसे ही उसी जीव संबित का अनुगमन किया तदनंतर मुहूर्त भर में मरण मूर्खा के, के शांत होने पर जैसे वासनामय शरीर से स्वप्न आविर्भाव होता है वैसे ही आकाश में वासनामय देह से जीव चेतन प्रबुद्ध हुआ उसने यम के दूतों को और उनसे ले जाए जा रहे अपने वासनामय शरीर को देखा तथा बंधुओं के और ध्वदेहिक पिंड प्रदान से उत्पन्न हुए हुए से अपने स्थूल शरीर को देखा तदनंतर वह अति दूर जिसकी यात्रा एक वर्ष में पूरी होती है तदनंतर वह अति दूर दक्षिण मार्ग में स्थित तथा प्राणियों के कर्म फलों को प्रकट करने वाली यमपुरी में पहुंचा जो कि बहुत से प्राणियों से घिरी थी उसके यमपुरी में पहुंचने के पश्चात यम ने उसके कर्मों पर विचार कर आज्ञा दी कि इसने पाप कर्म कभी किए ही नहीं यानी इसका एक भी पाप कर्म नहीं है सदा लोभादि दोषों के संपर्क से रहित तथा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला यह श्री सरस्वती देवी जी के वरदान से बढ़ाया गया है यानी इसके पुण्यों की वृद्धि की गई है इसका पूर्व जन्म का मुर्दा शरीर फूलों से वेष्टित मंडप आकाश में है यह वहां जाकर उस शरीर में प्रवेश करे और आप लोग मेरी आज्ञा का अनुसरण करने वाले चित्त से इसे छोड़ दे। तदनंतर यंत्र एक प्रकार के गुलेल से गिरे हुए पत्थर के समान आकाश मार्ग में आकाश भाग में उसे छोड़ दिया फिर तो जीवकला लीला और श्री सरस्वती देवी यह तीनों मूर्तिमती थी तथापि राजा विद्री जीव कला ने उन्हें नहीं देख पाया वे दोनों तो राजा की जीव कला को देखती ही थी उक्त जीवकला का ही अनुगमन कर रही वे दोनों आकाश को लांघकर कर अनान्य लोगों का अतिक्रमण कर जगत रूपी घर से निकलकर दूसरे जगत के ब्रह्मांड में पहुंची दूसरे ब्रह्मांड के भूलोक से आकर अपने सत्य संकल्प से रूप धारण करने वाली दोनों देवियां राजा विदु कला के साथ राजा पद्मे नगर में पहुंचकर जैसे कमल में वायु और सूर्य की प्रभा प्रवेश करती है और सुगंधी वायु में प्रवेश करती है वैसे ही एक क्षण में स्वच्छंदता के साथ लीला के अंत के मंडप में प्रविष्ट हुई श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म राजा विद्रत का जीव शव के निकट घर में कैसे कैसे पहुंचा उस अमृत शरीर वाले को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे राघव उस जीव की वासना के अंदर शवरूप पद्म शरीर में अहम भाव था अतएव उसके हृदय में वह सब मार्ग आदि स्फुर हो जाता है इसलिए वह उस घर को कैसे प्राप्त नहीं होगा जैसे वट का बीज मिट्टी जल आदि अंकुरोत्पत्ति की सामग्री मिलने पर स्वयं अंकुर रूप से उत्पन्न हो रहे, रहे वट का अपने भीतर ही अनुभव करता है वैसे ही सूक्ष्म जीवोपाधिभूत अंत अंतकरण के अंदर आविर्भूत वासनाओं के रूप से स्थित रूप असंख्य जगत को कौन नहीं देखेगा उसको दिखाने के लिए किसी परिदर्शक की आवश्यकता नहीं है यह भाव है जैसे सजीव वट सजीवीज अपने अंदर अंकुर का अनुभव करता है वैसे ही जीव भी अपने का, का अपने का, का यानी तीनों अंदर अनुभव करता है जैसे अन्य स्थान में स्थित पुरुष दूर देशांतर में स्थित अपने निधान की यानी भूमि में गाड़, गाड़े हुए धन की निरंतर सलामन में भावना करता हुआ भली देखता रहता है वैसे ही सैकड़ो जातियों से से युक्त भी भी युक्त और ब्रह्म में पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अंदर अभिष्ट को देखता है श्री रामचंद्र जी ने कहा गुरुवर, जिसे पिंड नहीं दिया जाता उसमें आदि वासना का हेतु नहीं है अतः अतएव आदि वासना से रहित रहित आकृति वाला वह जीव कैसे स शरीर होता है श्री ने कहा, वत्स द्वारा पिंड चाहे दिया जाए अथवा न दिया जाए परंतु यदि प्रेत में मुझे पिंड दिया गया ऐसी वासना उदित हो जाए तो उक्तना वासना से, वासना से ही पुरुष को पिंडदान का फल शरीर लाभ हो जाता है शास्त्र में पिंड प्रदान की विधि पिंड प्रदान को बंधुओं का कर्तव्य कहती है यानी मृतक के बंधुओं को अवश्य पिंड प्रदान करना चाहिए यह बतलाती है वस्तुतः वह विधि बंधुओं को फल देती है पर मृतक को भी वासना रूप फल मिलता है इस शास्त्र संवाद से दोनों को ही उसका फल प्राप्त होता है यह प्रसिद्ध है जैसा चित्त होता है वैसा ही जंतु होता है इसमें गुह्य में सनातन जैसा चित्त होता है तद ही चित्तमय पुरुष होता है यह सनातन रहस्य है इत्यादि श्रुतिया तथा विद्वानों के अनुभव प्रमाण है जो विदेह और सदेह योगियों में प्रसिद्ध है अथवा जीवित और मृत जीवों में कहीं पर भी इस नियम में उलटफेर नहीं होता इसलिए चित्त ही संसार है उसकी प्रयत्न पूर्वक शुद्धि करनी चाहिए मुझे मेरे बंधु बांधवो ने पिंड दिया इस बुद्धि से जिसे पिंड नहीं दिया गया वह भी पिंड प्रदान के फल का भागी होता है मुझे बंधु बांधवों ने पिंड नहीं दिया इस बुद्धि से पिंड प्रदान करने पर भी पिंड प्रदान का फल नहीं मिलता इन पदार्थों की सत्यता भावना के अनुसार होती है और भावना भी अपने कारणभूत पदार्थों से उत्पन्न होती है बंधुओं द्वारा पिंड प्रदान करने पर अवश्य ही मृत पुरुष में पिंड दान किया ऐसी भावना उचित होती है यह बात शास्त्र बतलाते है जैसे प्राणी की वासना से यानी गरुड़ की उपासना करने वाले पुरुष की अपने में गरुड़ भावना करने से सर्प का विष भी अमृत बन जाता है यानी पच जाता है वैसे ही असत्य पदार्थ भी सत्य रूप से भावना, भावना करने से सत्य हो जाता है यानी काटा चुभने पर यदि यह भ्रम हो जाए कि मुझे सांप ने काट लिया तो असत्य भी सर्पदश मरण आदि कार्य कर डालता है यह भाव है वत्स श्री रामचंद्र जी आप अपने मन में यह अटल निश्चय कर लीजिए कि कारणभूत भावना के बिना कभी भी किसी पदार्थ की प्रती नहीं होती जिसको सब को, जिसको जब जो पदार्थ प्रतीति होगी वह किसी न किसी भावना से होगी कारण यदि सत्य हो तो कार्य की सत्यता हो सकती है पर भावना तो सत्य नहीं है सत्य कारण के बिना उत्पन्न हुआ कार्य भी नहीं ही, नहीं ही है अतएव शुद्ध ब्रह्म ही वस्तुत है ऐसे निश्चयवान हो कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, महाप्रलय पर्यंत न तो कही देखी गई और न सुनी गई है सर्वथा कार्य की सत्ता कारण ही कारण की सत्ता के अधीन है यही बात सब प्रमाणों से सिद्ध होती है यह भाव है जो स्वतः उदित यानी नित्य स्वप्रकाश ब्रह्म है उसको छोड़कर अन्य सब वस्तुएं कारणाधीन है भाव यह है कि अनित्य सत्ता में ही कारण सत्ता की अपेक्षा होती है नित्य सत्ता में नहीं होती चिन्ह मात्र ही वासना का रूप धारण करता है चेतन जैसे स्वप्न में पदार्थों का रूप धारण कर लेता है वैसे ही वह ही पदार्थों के रूप को धारण करती है वह कार्य कारणता को प्राप्त होती है गमन रहित तो होकर स्थित होती है यानी रूप से से होती है। है। ने कहा, भगवन, जो मैंने पुण्य कर्म नहीं नहीं किए, अतः मेरे पास धर्म नहीं है, इस भावना से युक्त होकर मरा उसके बंधु बांधव यदि प्रचुर कर्म करके उसके अर्पण उसके अर्पण कर दे तो वह धर्म प्रेतवासना से विरोध होने के कारण निष्फल हो जाएगा तथा बंधु बांधवों की वासना के प्रबल होने से निष्फल नहीं होगा उन दोनों वासनाओं में सुरुद वासना धर्म होने से सत्य है और प्रेत की वासना असत्य है वासना की प्रबलता में प्रयोजक क्या है भोक्तृनिष्ठता या सत्यार्थता यानी भोक्ता में स्थिर वासना बदल, ब, बलवती है या सत्य वासना बलवती है प्रथम पक्ष में यानी प्रेत की वासना को प्रबल मानो तो कृतहानि दोष होगा यानी बांधवों द्वारा किया गया धर्म निष्फल हो जाएगा यदि बंधु बंधु बांधवों की वासना प्रबल है तो अर्थ की सत्यता हुई और वासना कोई वस्तु नहीं रही वासना से ही जब सब कुछ होता है यह जो पूर्व में कहा था उसका व्याघात होगा इस प्रकार उभयतः पाशा रजु है यह आशय है श्री वशिष्ठ जी कहते हैं हे श्री राम जी देश काल कर्म और द्रव्य की संपत्ति से भावना उत्पन्न होती है वह जिस फलरूप विषय में उत्पन्न होती है दोनों में से वही विषय विजयी होता है धर्म देने वाले की वासना हुई हो तो उस भावना से क्रमशः प्रेत की मति पूर्ण होती है यानी शास्त्र वचन के प्रामाण्य से ही ताता की वासना के अनुसार प्रेत को अवश्य फल मिलता है यदि प्रेत की बुद्धि शुभ हो तो तभी उसे बंधुओं द्वारा समर्पित धर्म का फल मिल सकता है यदि वासना की प्रबलता में अर्थ सत्यत्व हेतु हो तो उसे भी धर्म फल की प्राप्ति होगी यह भाव है इस प्रकार परस्पर के विजय से अति बलवान पुरुष प्रयत्न जीतता है इसीलिए शुभ प्रयत्न द्वारा शुभ शुभाभ्यास करना चाहिए श्री रामचंद्र जी ने कहा हे ब्रह्म देश काल आदि से यदि वासना उत्पन्न होती है तो महाकल्प के अनंतर की सृष्टि में देश काल आदि कहा थे सहकारी कारणों से वासना रूप कारण के रहने पर ही यह जगत उत्पन्न होता है महाकल्प के बाद होने वाली सृष्टि के आदि में देश काल आदि सहकारी कारण तो थे नहीं फिर वासना होगी कहाँ से श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी जो तुम कह यह कहते हो वह ठीक ऐसा ही है महाप्रलय रूप सृष्टि के आदिभूत परमार्थ सत्य आत्मा में कोई भी देश काल कभी नहीं थे सहकारी कारणों का अभाव होने पर यह दृश्य प्रती नहीं है न तो यह कभी उत्पन्न हुई न कभी इसका स्पुरण होता है यो दृश्य का स्वभाव होने से ही यह जो कुछ भी दिखाई देता है वह सच्चिद्रूप निर्विकार ब्रह्म ही इस रूप में है ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इस बात को हम आगे आपसे सैकड़ो युक्तियों से कहेंगे ही इसीलिए हमारा प्रयास है फिलहाल आप वर्तमान कथा को पूरी सुन लीजिए पूर्व प्रणाली से राजा पद्म के नगर में आई हुई लीला और सरस्वती देवी जी ने राजा पद्म के महल को देखा उसका भीतर का भाग अत्यंत मनोरम था चारों ओर फुल मालाएं बिखरी थी अतएव वसंत के समान शीतल था राजधानी के लोगों से जिनकी राज्य राज, कार्य, राज कार्य करने की फूर्ति ढीली पड़ गई थी वह राज प्रासाद युक्त था उस राजमहल में उन राज के साथ रखे हुए मंदार, आदि की मालाओं और फूलों से ढके हुए शव शव को को, शव को भी उन, उन्होंने देखा। उस महल में मंदार और कुंद की फूलों की मालाओं से ढका हुआ वस्त्रों से लपेटा हुआ शव रखा था शव की शैया से शैया के सिरहाने पर सुंदर पूर्ण कुंभ आदि मांगलिक पदार्थ रखे थे घर के दरवाजे और खिड़कियों की अर्घलाए बंद थी दीपकों का उज्याला मंद पड़ रहा था अतएव स्पटिक की भांति साफ सूतरी गृहभित कुछ मैली हो गई थी घर के एक भाग में सोए हुए लोगों के मुख के निश्वास से वह महल व्याप्त था वह महल संपूर्ण चंद्रमा के कला सहित उदय प्रकाशित होने के कारण बाहर बड़ा सुंदर था उसने अपनी सुंदरता से इंद्र भवन की सौंदर्य समृद्धि को जीत लिया था और भीतर ब्रह्मा की उत्पत्ति के उत्पत्ति यानी भगवान की नाभि कमल की कौंडी में कौंडी के मध्य के समान सुंदर था शब्द शून्य होने के कारण मुख स्थित था और चंद्रमा के समान रमणीय था छप्पनवा सर्ग समाप्त